देवी भागवत नवम स्कंध भगवती मंगल चंडी और मनसा देवी का उपाख्यान इस तरह इस मनसा देवी की सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की तत्पश्चात शंकर कश्यप देवता मुनि मनु नाग एवं मानव आदि से त्रिलोकी में श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाली यह देवी सुपूजित हुई फिर कश्यप जी ने जगत कारू मुनि के साथ उसका विवाह कर दिया वे मुनि महान योगी थे विवाह करने के पश्चात वे तपस्या करने में संलग्न हो गए वे एक दिन पुष्कर क्षेत्र में उस वृक्ष के नीचे देवी जगतकारु की जांग पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई इतने में सायंकाल होने को आया सूर्य नारायण अस्थाचल को जाने लगे देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थी उसने मन में विचार किया जों के लिए नित्य सायंकाल संध्या करने का विधान है यदि मेरे पति सोए ही रह जाते हैं तो उन्हें पाप लग जाएगा क्योंकि ऐसा नियम है कि जो प्रातः और सायंकाल की संध्या ठीक समय पर नहीं करता है वह अपवित्र होकर पाप का भागी होता है यह विचार करके उस परम सुंदरी मनसा ने पतिदेव को जगा दिया मुने मुनवर जगत जगने पर क्रोध से भर गए मुनि कहा साध्वी मैं सुखपूर्वक सो रहा था तुमने मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी जो स्त्री अपने स्वामी का अपकार करती है उसके व्रत तपस्या उपवास और दान आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं स्वामी का अप्रिय करने वाली स्त्री किसी भी सत्कर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकती जिसने अपने पति की पूजा की उससे मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुपूजित हो गए पतिव्रताओ के व्रत के लिए स्वयं भगवान श्रीहरी ही पति के रूप में विराजमान रहते हैं संपूर्ण दान, यज्ञ, सेवन व्रत तप, उपवास धर्म सत्य और देव पूजन ये सब के सब स्वामी की सेवा की सोलहवीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते जो स्त्री भारतवर्ष जैसे पुण्य क्षेत्र में पति की सेवा करती है वह अपने स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्रीहरि के चरणों में शरण पाती है साधवी जो असत कुल में उत्पन्न स्त्री अपने स्वामी के प्रतिकूल आचरण करती तथा उसके प्रति कटु वचन बोलती है वह कुंभ पाक नरक में सूर्य और चंद्रमा की आयु पर्यंत वास करती है तदनंतर चांडाल के घर में उसका जन्म होता है और पति एवं पुत्र के सुख से वह वंचित रहती है यो कहकर वे चुप हो गए तब साध्वी मनसा भय कांपने लगी उसने पति देव से कहा साध्वी मनसा ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाली महाभाग आपकी संध्या लोक न हो जाए इसी समय से मैंने आपको जगा दिया है है यह मेरा दोष अवश्य इस प्रकार देवी मनसा भक्तिपूर्वक अपने स्वामी जगतकार मुनि के चरण कमलों पर पड़ गई उस समय रोष के आवेश में आकर मुनि सूर्य को भी साप देने के लिए उद्यत हो गए नारद उन्हें देखकर स्वयं भगवान सूर्य संध्या देवी को साथ लेकर वहां आए और भयभीत होकर विनयपूर्वक मुनिवर कार्य से सम्यक प्रकार से यथार्थ बात कहने लगे भगवान सूर्य ने कहा भगवान आप परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं संध्या का समय देखकर धर्म धर्मलोप हो जाने के भय से इस साधवी ने आपको जगा दिया मुने विप्रवर मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ मुझे साप देना आपके लिए उचित नहीं है ब्राह्मणों का हृदय सदा नवनीत के समान कोमल होता है ब्राह्मण चाहे तो पुनः सृष्टि कर सकते हैं इससे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं ब्रह्म ज्योति ब्राह्मण के द्वारा निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है सूर्य के ऊपर युक्त वचन सुनकर वे और जलकारू प्रसन्न हो गए उनके आशीर्वाद लेकर सूर्य अपने स्थान को चले गए प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन ब्राह्मण देवता ने देवी मनसा का त्याग कर दिया उस समय देवी के शोक की सीमा नहीं रही दुख के कारण उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा था वे रो रही थी उस विपत्ति के अवसर पर भय से व्याकुल होकर उस देवी ने अपने गुरुदेव शंकर इष्ट देवता ब्रह्मा और श्रीहरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया देवी मनसा के चिंतन करने पर तुरंत गोपीस भगवान श्री कृष्ण शंकर ब्रह्मा और कश्यप मुनि वहाँ आ प्रकृति से परे दर्गुण पर भगवान श्री कृष्ण मुनिवर जगतकार के अभिष्ठ देवता थे उनके दर्शन पाकर परम भक्ति के साथ मुनि बारंबार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे फिर भगवान शंकर ब्रह्मा और कश्यप को भी नमस्कार किया महाभाग देवताओं आप लोगों का यहाँ कैसे पधारना हुआ है यो पूछा मुनिवर जगतकारु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने समायोचित बातें कही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्रणाम करके उन्होंने मुनि को उत्तर दिया मुनि तुम्हारी यह धर्म पत्नी मनसा एवं धर्म में आस्था रखने वाली है यदि तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतान की जन्नी बना दो जिससे यह अपने धर्म का पालन कर सके संतान हो जाने के पश्चात स्त्री को त्यागा जा सकता है जो पुरुष पुत्रोत्पत्ति कराए बिना ही प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है उसका पुण्य छलनी से बह जाने वाले जल की भांति साथ छोड़ देता है